हार यन वृजे नाम सामला यदनुखाशि भव We are experiencing this technical difficulties been reconnected you may not hear everyone on the call you will be prompted when the conference We is reexperiencing technical, technical difficulties been reconnected you <laughs> may not hear everyone on the call you will be prompted when the conference is reexperiencing namah namah ganesha nilaketan sarinam lakshmi sarani lave simiya namam talaniti tat vimicha tat vimicha yat vimicha tat vimichata sarv vimichate yo tato tanichaya yatayi कल सेवा विधि का उसका प्रकार आरंभ हुआ था सोमी तो कारिता है उसमें ये बात कही गई कि प्रभु की परिचर्या परिवारजनों के साथ करनी चाहिए तो ओपन माइंड थी ले लो दूसरा प्रभु के तन्मुख चलकर जाना चाहिए किसी वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए खुले पांव जाना चाहिए जूते चप्पल या ठंड के दिनों में सपाट फड़ाऊ ऐसे आ, मंदिर में जो केवल ठाकुर जी के मंदिर के परिसर में ही जिसका उपयोग हो वो मान्य होता है पर प्रभु के सन्मुख वो भी उतार दिए जाते हैं इसलिए सपाट जो तो की बनी हुई होती है या जूतिय खड़ाओ या मोजे ये सब चीजें भी सेवा में बहुत सन्मुख नहीं पहने जाते मंदिर में प्रवेश होने के बाद मंदिर का प्रणाम करते हुए जो प्रभु सेवा में उपयोगी होने वाले पात्र हों और अन्य जो पदार्थ उनको शुद्ध करना चाहिए तैयार करना चाहिए उष्ट मार्ग में प्रभु की सेवा बाल भाव से होती है और हम जैसे सामान पे कुछ भी खाते पीते हैं तो उससे पहले दातों को साफ करते हैं खुल्ला करते हैं स्नान आदि करते हैं उसके बाद भोजन करते हैं। पुराने समय में ऐसा होता था। तो ऐसा नियम प्रभु की सेवा में नहीं है प्रभु जगने के साथ बाल भाव की प्रधानता होने से मंगल भोग प्रथम आरोप इसलिए मंगल भोग के लिए सभी तैयारियां कर लेनी चाहिए इसी तरह स्नान के बाद उस दिन नए वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं तो उस वस्त्र श्रृंगार की भी तैयारी कर लेनी चाहिए उसके बाद प्रभु को जगाकर प्रेम पूर्वक प्रभु के श्रीमस्त को को मुख वस्त्र से पहुंचना चाहिए और दौड़ते समय श्रृंगार आदि जो अस्त व्यस्त हो गए हों उनको अच्छी तरह से सवार कर प्रभु को सिंहासन पधर प्रभु की सेवा प्रभु को प्रजाद्य समझकर की जाती है इसके कारण दूध दही मक्खन ऐसे सब जो गोपालकों से संबंधित जो भी कुछ खान पान के प्रकार वो प्रभु की सेवा में उनका हो आग्रह ये मंगल भोग में पकवान दूध दही मक्खन उसमें भी ताजा मक्खन का आग्रह है और शीतल सुंदर मधुर जल ये प्रभु को मंगल भोग करने चाहिए मंगल भोग का समय होने पर आचमन उपस्थ कराकर बीड़ा समर्पित कर मंगला आदि आरती के समय मंगला के ऋतु अनुसार जो भी पद हों उन रागों में उन पदों को गाना चाहिए मंगला समय में हमारे यहां जन्माष्टमी आदि जैसी बड़ी बधाई हो तब समाज बैठता है यानी छान पखावच इन सब जो वादे हैं तालवादे उनका उपयोग होता है सामान्य दिनों में केवल दानपुरा ऐसा ही जो तंतुवाद्य है आधुनिक समय में अब हारमोनियम और कोई तालवाद्य मंगला समय में नहीं बजाए जाते और जो भी कीर्तन आदि गाए जाते हैं वो भी मंद लय में गाए जाते हैं ताल से ताल में नहीं गाए जाते हैं मंगला आरती के बाद अभ्य प्रतिदिन नहीं होते हैं जब प्रणालिका के अनुसार जब नियम से लिखे हुए हैं उन दिनों में अभ्यंग होते हैं कभी बड़े उत्सव लंबे समय तक नहीं आते हैं तो बीच में भी कराए जाते शीतकाल में ऐसे बीच में लंबे दिन आ जाते हैं कि जिसमें कोई उत्सव नहीं होता तो कभी हम सप्ताह में एक बार या दो बार जैसी हमारी भावना हो उसके अनुसार अभ्यंग हो सकता है अभ्यंग में शनिवार और मंगलवार होते हैं उन दिनों में ठाकुर जी को कुलल या तेल नहीं समर्पा जाता है और कुलल तेल नहीं समर्पते हैं तो आवरा भी नहीं ठाकुर जी को समर्पा जाता है केवल चंदन से होता है अभ्यंत पर अगर बड़े उत्सव हों तो बड़े उत्सवों में तेल खेले कोई उसके बाद आवरा से उस तेल को तेल न रह जाए स्वयं का तरह से इस इसका मर्दन करते हुए तो उप्ण जल को स्नान कराकर उससे सुगंधित चंदन समर्पा जाए उसके बाद प्रभु को स्वयं को पूछकर उस दिन की प्रणालिका में जो भी वस्त्र श्रृंगार लिखे गए हैं उसके अनुसार प्रभु को वस्त्र श्रृंगार धराने चाहिए वेणु भी धराए जाते हैं तो प्रणालिका में जो वेणु होती है वो तो सदा ठाकुर जी साथ में ही पधरा कर रखी जाती है वेत्र यानी जो छड़ी होती है वो बाल भाव की सेवाओं वहां पर छड़ी नहीं आती केवल वेणु जी आते हैं का तो अगर खाड़े स्वरूप राखते हो तो राजभोग में वेत्र आते हैं। श्रृंगार के समय वेत्र नहीं रहते हैं। के बाद, जब आरती से पहले माला धरा कर वेणुजी धराई जाती है शीर्थ में उस समय वेत्र ठाकुर जी तो आते हैं वो वेत्र आरती के बाद बड़े हो जाते हैं और फिर पुनः संध्या आरती होती है उस समय फिर से धाते हैं वेत्र तब तक वेस्त्र ठाकुर जी के साथ रहते हैं पर संध्या आरती के बाद जब शिंगार बड़े होकर ठाकुर जी सहन होकर रोकते हैं उस समय वेस्त्र नहीं रहते हैं वो वेत्र पीछे खंड में हुए हैं ये प्रकार ये वेत्र छड़ी जो होती है वो एक तो गेंद चोगान यानी जो ठाकुर जी गेड़ी जड़ाप खेलते हैं वो छड़ी नहीं है पर ये छड़ी गादी पर ठाकुर जी के साथ वेणु जी के साथ जो रखी जाती है वो छोटी ठाकुर जी के नो व्यस्त अलग है और गेंद चौगान में जो छड़ी आती है वो अलग होती है पश्चिम श्रृंगार के तरह ही प्रतिदिन के या जो समय समय पर ठाकुर के ताज चंदोबा आदि भी प्रणालिका के अनुसार कराने चाहिए उसी तरह ठाकुर के किलोना को भी समय अनुसार जैसे उष्णकाल हों तो मूर्ति के चंदन के काष्ठ के ऐसे किलोना अधिक आते हैं और दिनों बड़े दिन हो तो और भी चांदी सोना या जड़ाऊ हों जिसकी जैसे छान ऐसे भी किलोना आते हैं जिस तरह प्रभु को सब प्रेम अलंकृत करके फिर परिवार में जो भक्तजन हो उनको अगर दर्शन कराने हों तो श्रृंगार भरकर प्रभु प्रसन्नता से विराजते हो उस समय उनको दर्शन कराना चाहिए उसके बाद राजभोग का क्रम जब होता है उससे पहले धूप और दीप ठाकुर जी को दिए जाते रूप की आरती दीप की आरती एक सौ नौवीं कार्य है राजभोग का निरूपण है उसके बाद चतुर्विध जो भोग सामग्री है जो सुंदरता से शुद्ध की गई उससे की गई हो उनको सुंदर पात्रों में सजा कर लोगों को करना चाहिए भोग को भोग चौकी के ऊपर सजाने के बाद उसके ऊपर शंख में तुलसी जी पधराकर उसमें जल पधराकर शंख का जल सब भोग के ऊपर छिड़का जाता है शंखोदत्त कहा जाता है गोपीनाथ जी के काल में संभव है कि गायत्री मंत्र से परोक्षण किया जाता होगा पर इन दिनों में सर्वाधिकारक हो जाए ऐसी व्यवस्था सोचकर तो पंचाक्षर मंत्र से संकोदित किया जाता है अगर कोई परिवार में ऐसा व्यक्ति हो जिसे आपकी ब्रह्म संबंध नहीं हो और सेवा में कोई ब्रह्म संबंधी न हो किसी कारणवश तो वो अष्टाक्षर मंत्र से भी संकोदक करना पड़ता है और संकोदक हो जाने के बाद हे देव मैंने भाव से आपको ये भूल सामग्री समर्पित की है उसे आप कृपा करके अंगीकार करें ऐसी भावना से प्रभु को निवेदन किया जाता है जिससे अपने यहां कहानी बोलते कहानी के शब्द अपनी अपनी समय के अनुसार बदलते रहते हैं जैसे श्री महाप्रभु जी कहानी देते होंगे तो खुद की तो कहानी नहीं देते होंगे वो श्री नंदरा जी यशोदा जी आदि जो पूर्व भक्त हैं उनका स्मरण करके देते हैं। बस श्री गोपीनाथ जी श्री जी जब देते होंगे तब अपनी उस परंपरा में श्री महाप्रभु जी को कहानी में जोड़ देते होंगे उनका नाम उनका स्मरण करते हैं। उसकी आगे की परंपरा बढ़ते बढ़ते जिसको जितना जिसके प्रति अधिक आदर हो या जिसमें सबका समावेश हो जाए ऐसे शब्दों में कहानी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि ठाकुर जी ही देखें कि कब कहानी पूरी हो और कब मैं भोजन करूं वो संक्षिप्त होनी चाहिए क्योंकि तो सब कुछ हो जाने के बाद कहानी देते हैं और कहानी देने के बाद तुरंत तो हम बाहर निकल जाते हैं तो अवसर का औचित्य यह है कि वो संक्षिप्त एक किसी वैष्णव के यहाँ मुझे जाना हुआ तो पता नहीं उन्होंने कहा से सीखा था वो भोग समर्पित करने के बाद जब कहानी देने का अवसर आया तब तो उन्होंने घर में जितने लोग थे वो सब लोगों को उन्होंने बुलाया अरे तुआ तुआ, तुआ, तुआ, तुआ, तुआ। बेटे को बहू को खुदी बहू को फिर जैसे हम जनगण वन अधिनयक बोलते हैं उस तरह से सभी एक स्वर में कहानी देने लगे साथ तो एक साथ कहानी देते इतना बड़ा आवाज उठता था क्योंकि तो मुझे भी ऐसा लगा अनकम्फर्टेबल फील हुआ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है परंपरा यह है कि अगर घर में कोई ज्येष्ठ व्यक्ति हो तो वही कहानी देता है अथवा जो ठाकुर जी की मुख्य सेवा श्रृंगार की जिसने की हो वो उस दिन पूरी सेवा का वो मुखिया कहा जाता है तो वो कहानी देता है अगर ऐसा न हो तो अंत में जो व्यक्ति गोध मंदिर में से ठाकुर को गोलधर के बाहर आ रहा हो तो वो एक व्यक्ति कहानी देता है ऐसे पूरी जनगणमन जिससे सब लोगों को एक साथ कहने की आवश्यकता नहीं होती इस तरह से राजभोग समर्पित करने के बाद गोगराज देना चाहिए इस विषय में कल भी स्पष्टता की थी चंद्राई जी ठाकुर जी को भोजन करा रहे हैं ऐसी भावना से पहले गुरुग्राह निकालकर पीछे ठाकुर जी को रोजाते हैं उस भावना से ये गुरुग्राह का क्रम श्री ना जी ने या उस समय में होगा पर अब ये क्रम नहीं है इन दिनों में प्राय सब जगह प्रभु के राजभोग के बाद उसमें से गुरुग्रास निकाला जाता इस प्रकार राजभोग समर्पित करके जो प्रात काल में संध्या जब जो भी कुछ करने होते हैं उनमें जो भी कुछ छूट गया हो वो सब वो आए उस समय करना चाहिए मध्यान्ह के कर्म भी जो हो वो भी उसी समय करना चाहिए इसके बाद ये नया क्रम है ना एक सौ बारह जल्दी शंखना जलती शंखना वो उसकी शुद्धि के लिए है संखना जल मतलब हमारे पास हो उसमें मतनी में से थोड़ा जल पधरा कर उससे छीट देने चाहिए हो तो हाँ हो तो तत आत्मनम दत्वा तामूलम माल्य जाम अपसा विशोत्थास्त्र नैवेद्यम जलमान एक तथा हाँ यानी ठाकुर राजभोग आरोग लें उसके बाद जब राजभोग कराने का समय हो जाए उस समय आचमन प्रभु कराने चाहिए आचमन का मतलब है खुला करवाना हिंदुवार चाल उसके बाद मुखवस्त्र होते हैं और प्रभु को तांबुल बीड़ा बीड़ी समर्पित की जाती है भोग सराने के बाद ठाकुर जी को माला धराई जाती है और जो भोग के समय झारी जी हमने भरे हो उनको हलाकर और पुनः प्रक्षालित करके नए झारी जी भरे जाते कितनी छोटी छोटी बातें एक क्रमशः आपने समझाइए और अगर ये ना हो तो महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के शब्दों में हमारे पास सेवा विधि का कोई ऐसा क्रम प्राप्त नहीं होता है परंपरागत जो ज्ञान है वही तो लोगों को है श्री गोपीनाथ जी ने ग्रंथ में निबद्ध कर लिया उससे बड़ा उपकार हो गया ततो राज विभूति नाम आदर्श चाम भजे इसके बाद जैसे राजा महाराजाओं को छत्र चमर पंखे वृदावली जगाई जाती है ढोल बोले जाते हैं जय घोष होता है उस तरह से प्रभु को भी राज विभूति का जिस तरह से आदर किया जाता है उसी तरह प्रभु को भी राजघोष में पधराए जाते हैं गीता तो नीराज्य प्रणब में चाह तो नृत्य ऐसे उत्साह पूर्वक करते हुए प्रभु को आरती की जाए और जितनी भी बार प्रभु को चरण स्पर्श किए जाए प्रथम दर्शन हो या अंतिम बार आप दर्शन करते हो जितनी भी बार आरती की जाए उसके बाद प्रणाम करने का नियम है प्रथम प्रभु के सन्मुख हो तब भी करना चाहिए चरण स्पर्श करने के बाद करना चाहिए दिन में जितनी भी समय आरती हम करें आरती के बाद भी करना चाहिए और जब प्रभु के सन्द करें अनवसर कराकर तो बाहर जाते हैं तब भी करना चाहिए कृवा विधायाच्य मंदिर बहिराव और इस तरह से जिन प्रभु की जगाने से अनवसर पर्यंत राजभु आरती पर्यंत सेवा की है दर्शन किए हैं उन प्रभु को हृदय में अपने पधरा कर मंदिर के द्वारों को मंगल करते हुए बाहर आना चाहिए सृगंधादि शिरोध का प्रणव में ही जो प्रभु के द्वारा अंगीकार किए गए चंदन माला आदि जो पदार्थ पीड़ा उनको लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाकर प्रणाम करते हुए अपना जो निवास हो वहां जाना चाहिए यहां निवास को अलग इसलिए कहा गया है कि भले ही अपने घर में ठाकुर जी का मंदिर हो और फिर भी उसमें कुछ अंतर रखना चाहिए ऐसा न हो कि हमारा जो दौकिक व्यवहार है वो ठाकुर जी के साथ इतना मिल जाए ठाकुर जी की मर्यादा हम भूल जाए तो उतना अंतर ठाकुर जी के विराजमान के सामने रहना चाहिए इसलिए जहां संभव हो जैसे ठाकुर जी के लिए कमरा ही अलग हो हो सके तो हम जिस घर में रहते हो उस घर की चार दीवारी से भी थोड़ा अलग हटके प्रभु का मंदिर हमारे घर से हो तो उससे पवित्रता भी रहती है ठाकुर जी का आदर भी रहता है ठाकुर जी को तो शांति भी रहती है क्योंकि हमारे लौकिक जीवन में हर तरह के लोगों का हमारे जीवन में कई तरह के प्रसंग भी होते हैं शुभ अशुभ तो उसके कारण ठाकुर जी को तो परिश्रम न हो इस दृष्टि से ऐसी व्यवस्था होनी अच्छी बात है। इसके बाद माध्यानिकम समय श्रीमद भागवतम था पटेल मध्यान्ह संबंध के जो भी कर्म हो वैश्वदेव हो संध्या हो या गृहस्थ के होम हो जो जिसके जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्राप्त हो उनको अब करना चाहिए और वो हो जाने के बाद श्रीमद भागवत का आग्रह पूर्वक पाठ करना चाहिए श्री तो गोपीनाथ जी का श्रीमद भागवत के प्रति विशेष अनुराग रहा है बचपन से इसलिए कारन दीपिका में भी उसके ऊपर बहुत भार आप देते हैं आगे भागवत पाठ करने के बाद ततो तत् भक्तजने प्रसादम शक्ति तो भजे उसके बाद जो भी अभ्यागत हो मेहमान या कोई वैश्व सत्संगीत उन भक्तजनों को हमारी शक्ति के अनुसार महाप्रति निवाना चाहिए इसी तरह समागते हो विपरीत दीनेभ्य जो गरीब याचक हैं या ब्राह्मण आदि जो ऐसे अवसर पर आ जाएं, उनको भी महाप्रता देना चाहिए उनको देने के बाद स्वीय जन मुक्ति ही वैश्वेवों की करनी चाहिए जनों के साथ स्वयं भी महाप्रसाद देना चाहिए और स्वयं महाप्रसाद देने से पूर्व वैश्वदेव जो कर्म है विश्व देवताओं को जो समर्पित किए जाते हैं आवृत्ति वो भी भगवत महाप्रसाद के करनी चाहिए महाप्रसाद देने के बाद तत्व वार्ताम स्वीया नाम पापई रना प्रदाम उसके बाद जो तो परिवार के लोग हों आस पड़ोस के हों उनके साथ कुछ अगर बाजी करनी हो तो उस सीमा में रहकर गप्प लगानी चाहिए कि जिससे चित्त में उद्वेग आकुलता न हो यानी और निंदा रत का ही आनंद नहीं लेना चाहिए केवल उस हेतु से अगर लोग अपेक्षा करते हैं कि हमसे कुछ बात की जाए हम परिवार के हैं जाति बंधु हैं आप पड़ोसी हैं या कोई ऐसे अतिथि उनके साथ बहुत पापूर्ण हो बहुत ज्यादा निंदा हो बातें हो ऐसी ना करते हुए संयम से बातचीत करने से ये सब यात्रा से वे सब नाभिवेशोत्चय और ये सब जो है वो इसमें हमारा मन का अविनिवेश नहीं होना चाहिए यानी हम इस चीज का आनंद लेने के लिए हम यहां गपार ऐसे विचार से नहीं पर इसके बिना व्यवहार चलते नहीं है व्यवहार को चलाने मात्र की दृष्टि से गप्पा गपागोष्ठी अगर करनी हो तो कर सकते हैं उसके बाद गप लगाने के बाद संपन्न वृत्ति ही भक्तानाम शास्त्राणी परिभावये। अगर जिसे जो संपन्न नहीं है तो उसे तो आजीविका के लिए जाना होगा पर अगर संपन्न है या परिवार में ऐसे सदस्य हैं कि जिनको आजीविका का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है परिवार के अन्य सदस्य को कार्य कर रहे हों तो ऐसे लोग ऐसे जो भक्त हैं वो भगवत शास्त्रों का चिंतन नहीं करना चाहिए संपन्न वृत्ति भक्ताराम शास्त्राणी परिभाव जो तो भगवत शास्त्र हैं उनका भावना तो करना चाहिए सर्वथा भावे तो याम आक्रम हजेद हरिक अगर आजीविका का प्रयत्न किए बिना निर्वाहता न हो तो एक याम भिवत सेवा का क्रम करने के बाद उसके बाद वो आजीविका का उपक्रम करे चरिद्रश्च कुटुंबार्थ कुटुंबार्थ विद्वान भागवत पठे अविद्वान अस्थ सेवायाहाय श्रवण्ज वो अत्यंत गरीब हो कुटुंबार्थ हो यानी जिसका परिवार उसके अनुकूल न हो और ऐसा व्यक्ति है वो अगर स्वयं कि भागवत का अनुशीलन कर सकता हो तो वो स्वयं अनुशीलन करें यह प्रथम काल। है अगर वो अविद्वान है यानी पढ़ना लिखना नहीं जानता है तब तो जो ऐसा जानकार हो वो भागवत का पाठ करता हो वहां बैठकर उसे सुनो और उसके लिए ये उसका बड़ा उपकार है इसलिए उसके प्रति दीनता रखते हुए उसकी परिचर्या उसे करनी चाहिए इस बहाने उसका श्रवण भी हो जाता है संपन्न और भक्ति की सेवा का भी उसे वैष्णव सेवा का लाभ भी प्राप्त हो जाता है और ये भक्त की सेवा और भागवत के श्रवण से उसके जो भी प्रतिबंध हैं वो प्रभु कृपा करके दूर करते हैं तो उसमें योग्यता भी बढ़ जाती है यहां तक का जो क्रम है वो मध्यान्ह काल और उसके पश्चात जो समय रहता है उसके संबंध में निरूपण हुआ उसके बाद सायंकालीन सेवा का प्रकार आगे समझाते इस पे को कुछ पूछना करना है अब सायं संध्याणी धीपाबूल तो मुखम संशोध्याचम्य शुद्धो सौ प्रभो उत्थापन चरित तामाने से ये नियम है कि किसी भी धर्म कार्य में स्नान आवश्यक होता है और अगर मध्य में भोजन कर लिया हो तो उसके बाद वो धर्म कार्य पुनः आरंभ करना हो तो भोजन करने के बाद पुनः स्नान करना चाहिए यहां पर श्री गोपीनाथ जी ने इस विषय में स्नान का उल्लेख नहीं किया वो इस दृष्टि से नहीं किया है कि ये व्यक्ति शुद्ध पवित्र जीवन जी रहा है भोजन के बाद भी वो घर से बाहर नहीं गया है कि पवित्र का विषय उसने नहीं किया है भोजन भी उसने शुद्ध अफरस में पवित्र अवस्था में ही किया है ऐसी तो स्थिति में अगर उसने थोड़ा बहुत विश्राम करने के बाद हाथ मुँह धोकर शुद्धि करके और वो पुनः पूर्व पुण सेवा में जाना चाहे तो बिना स्नान के भी जा सकता है तो क्योंकि वो शुद्धि है अगर कोई कारणवश हम सेवा लायक शुद्धि हमारी नहीं रह गई हो तब पुनः सेवा में जाने से पहले स्नान करना आवश्यक है तो शाम की सेवा में जाने से पहले स्नान करना सायं संध्या करना और इससे पूर्व स्नान अगर हमने किया है करना चाहिए मुखशुद्धि करनी चाहिए और इस तरह शुद्ध होकर प्रभु के उत्थापन करानी चाहिए कंदमूल फलै ग सुमाल्य सुजल संतोष्य मुरजादीना संगीतेना भी तोषे उत्थापन की जो सेवा है वो ठाकुर जी गोचारण में वन सवे पधारते हैं तब वन में वनवासी भक्त प्रभु को वन में उपलब्ध कंदमूल फल आदि जो धराते हैं उस भावना से उत्थापन भोग आते हैं इसलिए उत्थापन भोग में प्राय ऐसे ही फल आदि पदार्थ आते हैं कंदमूल फल और गव्य यानी गाय के दूध से निर्मित जो भी पदार्थ दूसगर की सामग्री जिसे कहा जाता है वो प्रभु को समर्पित की जानी चाहिए सुंदर माला प्रभु को चढ़ानी चाहिए नवीन जल की झाड़ी भरनी और संतोष इस तरह से प्रभु को इन भू सामग्रियों से संतुष्ट करके जो भी संगीत संबंधी बातें हों उनको बजाते हुए प्रभु को प्रसन्न करने चाहिए में कीर्तन आदि करनी चाहिए गाय भक्तिकीला रत्य के भाव से भक्तों ने जिन पदों को प्रभु के सन्मुख गाया है ऐसे प्राचीन भक्तों के द्वारा विरचित पद हैं उनका गान सन्मुख में भी और ओट में भी दोनों समय किया जाता है ने के बाद जो राजभोग का में मांडा होता है खंड पाठ गेंद चौगा ये सब वो सब बड़े हो जाते हैं और उसके बाद जैसे मंगला में ठाकुर जी विराजते हैं उस तरह से प्रभु विराजते हैं पर वो साठ ये सब तरह है उससे पहले ठाकुर जी की संध्या आरती की जाती है अच्छा। तो उसका समय आगे कहते हैं कि तथो नीराजय नाथम आयांतम व्रजमंडल प्रभु कृपा करके गोचारण करकर कर पुनः व्रज में पधार रहे हैं तो ऐसे व्रज में पधारते हुए प्रभु का स्वागत करते हुए नीराजन यानी आरती प्रभु उतारी जाती है इस प्रकार आरती हो जाने के बाद अब शयन समय की सेवा का निरूपण करते हैं सायंकाले भी नैवेद्यम यथा विभव विस्तर जैसे हमारी सामर्थ्य हो उसके अनुसार शाम श्याम की सेवा में भी शहु जी को नैवेद्य रहना चाहिए नीराजन चयनम यथा योग्य विभाव एक और उसी तरह आरती भी करते हुए ठाकुर जी के शयन भोग करने के बाद शयन आरती होती है शयन आरती के बाद ठाकुर जी को तोड़ाया जाता है इसमें जो एक सेवा का क्रम है वो जिसका उल्लेख इसमें नहीं है वो उत्थापन भोग फलादित भरने के बाद ठाकुर जी की संध्या आरती हो जाती है उसके बाद वस्त्र श्रृंगार बड़े किए जाते हैं वस्त्र श्रृंगार बड़े होने के बाद गोपालों का जीवन क्रम है उसमें शाम को घर जो चरकर गाय आई है उनको घर में खाना दिया जाता है जल पिवाया जाता है और तब उनका दो -दोहन होता है। निकाला जाता है तो उस गोपालक के क्रम के अनुसार ठाकुर जी के भी वस्त्र श्रृंगार बड़े होने के बाद ठाकुर जी को दूध के फैन भैया उसका पूरा होता है कहीं कहीं संध्या लोग भी अलग से भी आते हैं और वो हो जाने के बाद फिर ठाकुर जी शयन भोग में पढ़ाते और शयन भोग होने के बाद सरने के बाद शयन आरती और उसके बाद प्रभु को कोढ़ाया जाता मुझे लगता है इतना क्रम हमें आवर्तन के लिए रखना चाहिए कल, कल है कल कौन सा वागत शनिवार कुछ सम्पन्न कर लेते हैं आज ये हाँ। हो जाएगा ठीक है तो आवर्तन सवाल मतलब अब आगे का जो विषय है उसमें प्रभु को कोढ़ाने के बाद संध्या संध्याभूति चापी भूतवा निवेदता ठाकुर को बोढ़ाने के बाद जो संध्याकालीन कर्म होते हैं शास्त्रीय है। यानी संध्या साय संध्या सायं भोग ये भी हमें करने चाहिए और उसके बाद प्रभु को हमने जो शयन भोग में जो पदार्थ निवेदित किए हैं उन पदार्थ हमको वहां प्रसाद से हमें ग्रहण करना चाहिए भोजन के उपरांत कथय तो शुणुयाद वापी लीलां भगवतों वह जिनके पिछले प्रहर में प्रभु की जो लीला है उनका कथन और उनका श्रवण को हमें आग्रह पूर्वक करना चाहिए तथा शहीशु सौ आवयन भगवत पदम इस तरह से प्रभु लीला का श्रवण कथन करते हुए प्रभु के चरणारविंद की भावना यानी प्रभु के चरणागति का अनुसंधान करते हुए उद्ध भाव से शयन करना चाहिए सुतार्थिनी स्वपत्नी चेत व्रजेताम जेतु इंद्रियम मनुष्य है उसके जैसे पेट की भूख होती है इसी तरह उसकी इंद्रियों की भी कामनाएं है होती हैं। तो अगर उन कामनाओं को तो पूर्ति नहीं की जाती है तो विकार आते हैं ऐसे विकार न आए उसके लिए अगर इनकी कामनाएं तो उसे भी संतुष्ट करना चाहिए इतव यंत्र भक्त से भूतले दृत्यो से हरितम अनुशिश्य इस तरह से जिसका दिन भक्त का दिन इस भूतल के ऊपर व्यतीत होता है वही कृतिकृत्य है और ऐसे भक्त को हरि का आश्लेष प्राप्त होता है प्रभु से प्राप्त होते हैं इस तरह प्रारंभ से लेकर प्रातः काल से लेकर और शैन पर्यत की प्रतिदिन की सेवा के साथ हमारा जीवन शास्त्रीय कर्म और हमारे लौकिक जो सामाजिक कर्म है आजीविका है उन सबको कैसे निभाना उसका विधिवत क्रमश निरूपण करने के बाद अब ग्रंथ का उपसंहार करते हैं इतव भक्तिशास्त्राचारो यदा तदाचारम निरूपितः तदा दस्त्र नान्य था कति ऋष्य थे ये महाप्रभु ने जो अपने सिद्धांत ग्रंथों में जो उसकी भक्तिभाग के सिद्धांत उससे संबंधित जो भी हमारी आचार क्रिया है उनका निरूपण क्रिया उसके आधार पर श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका ग्रंथ लिखा है आरंभ में श्री गोपीनाथ जी बात आज्ञा करके आए हैं कि भक्ति भक्तिशास्त्रानुसारेण पूर्व साधन दीपिका में ये साधन दीपिका ग्रंथ है वो भक्तिशास्त्र के अनुसार लिख रहा हूं तो भक्ति शास्त्र में जिन आचारों का निरूपण किया गया है नी आचारों का अनुसरण भक्तों को करना चाहिए भक्ति शास्त्र में जिन आचारों का निरूपण है उससे विपरीत आचरण या जिन आचारों का निरूपण नहीं है इस तरह का आचार भक्ति मार्गियों को या भक्ति मार्गियों को अविलसित नहीं है ऐसे आचारों का उनको अनुसरण नहीं करना चाहिए उससे उनको भक्ति मार्गी स्थिति प्राप्त नहीं ऐसा कहते हुए श्रीमद भगवत वजनावतार श्रीवल्लभ दीक्षित तन और श्री गोपीनाथ दीक्षित विरक्षित साधन देवी का संपूर्ण होगी ये बहुत अभूतपूर्व ग्रंथ है हर मुक्ति मार्गी को इसका सावधानी था। से अनुसंधान करना चाहिए विचार में करना चाहिए समय के साथ जो कुछ भी दो चार चीजों में परिवर्तन हुआ है वो नहीं है और वो परिवर्तन को हम समझ सकते हैं क्यों किया गया जिस गायत्री मंत्र से प्रोक्षण नहीं किया क्योंकि सबको गायत्री मंत्र का अधिकारी नहीं होता है तो अगर गायत्री मंत्र का आग्रह रखा जाए तो अब होती है और मंत्र के स्थान पर पंचाक्षर मंत्र अष्टाक्षर मंत्र हमें प्राप्त है ही तो उससे भी वो कार्य सिद्ध होता होदनाम से ही तो फिर दूसरे की आवश्यकता क्या रह जाती है तो ऐसा दो तीन जो चीजें हैं उसके अतिरिक्त साधारण दीपिका ग्रंथ है वो हम सबके लिए कारक है बोधप्रद है ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसका अनुसंधान सब मिलकर कर पाएंगे तो आगे का विषय उसका आवर्तन करेंगे और उसके बाद जो आप लोग कहोगे उसके अनुसार आगे का ग्रंथाधीन आरंभ करेंगे तो आज न